जीवात्मो पृथक यगुत्पत्ते हे तम भविष्यत् वृत्तिया गुणतन मुख्यत्व ही न युजते ज्ञान होने से पहले जीव आत्मा आत्मा तथा ब्रह्म ये पृथक है इसे कर्मकांड में कहा जाता है क्योंकि कर्म करने के लिए उपास्य उपासक भेद आवश्यक है तो इसलिए कर्मकांड में ये भेद का कथन होता है वो कहा जाता है वो मुख्य नहीं है वो तो गौण है आगे एकत्व तो का अनुभव कथन होने के लिए पूर्व में कहा जाता है ये तो गौण है ये उपाय है मात्र और श्रुति भी तात्पर्यवत्व न भेद को नहीं कहेगा क्योंकि भेद अपूर्व नहीं है भेद तो सामान्य स्वाभाविक रूप से इंद्रिय ग्राह्य है और भेद पुरुषार्थ भी नहीं है तो जो पुरुषार्थ नहीं है अपूर्व नहीं है श्रुति उसको नहीं कहेगी तो जो अपूर्व नहीं है ज्ञात पदार्थों को कहेगा तो श्रुति में अनुवादत्व ये दोष आ जाएगा श्रुति तो अज्ञात ज्ञापकत्व में प्रमाण है अगर ज्ञात का कथन करेगा तो श्रुति अप्रमाण हो जाएगा और दूसरा चीज है कि भेद कोई पुरुषार्थ नहीं है तो इसलिए जो भेद का कथन हुआ है श्रुति का उसमें तात्पर्य नहीं है टीका में सृष्टियादिश्रुतीनाम अद्वैते तात्पर्य न इति अनंतरमेव पक्ष्यतें जो सृष्टियादिश्रुति है सृष्टि का कथन करने वाले श्रुति उसमें तात्पर्य इधर का नहीं है सृष्टियादिस्तु श्रुतीनाम अद्वैते तात्पर्य सृष्टि कहने वाले जो भाग है उनका भी तात्पर्य अद्वैत है सृष्टि श्रिष्ट, न नृष्टि में उसका तात्पर्य नहीं है इति अनंतरमेव वक्ष्य आगे श्लोकायेगा मृल्लोह विस्फुल्ल विस्फुलिंगाद्या सृष्टियाच्योदिता था उपाय सोवताराय नास्ति भेद कथंचन ये आगे श्लोक है तो उसमें कहेंगे ये सृष्टियादी का ये तात्पर्य नहीं है सृष्टि में तस्मा अद्वैते श्रुते तात्परिया तदर्थ सेत्वता इसलिए अद्वैत में ही श्रुति तात्पर्य है ता तदर्थ अद्वैत अर्थ ही तात्व है अद्वैत ही वास्तव है। न कव उपपत्तेरव अद्वैते श्रुते किंतु नवकृत अभ्यास अभी आह अद्वैत में श्रुति का तात्पर्य है ये केवल उपपत्ति से युक्ति से कहा जाता है ये बात नहीं है न केवल उपपत्व उपपत्ते पंचमी उपपत्ते उपपत्ति से ही अद्वैत में श्रुति का तात्पर्य है ऐसा नहीं कहा जाता है किंतु नवकृत अभ्यासाद अभी नौ बार अभ्यास भी हुआ है छांदो्य में एक प्रकरण आता है वहाँ पिता पुत्र को नौ बार तत्वमसी श्वेत इस प्रकार के कहते हैं तो स आत्मा तत्व से इस प्रकार कहते हैं तो जो तत्पदार्थ है वही आत्मा है वही तुम हो इस प्रकार की अभ्यास किया गया है तो जैसे उपपत्ति तात्पर्य ग्राहक का एक लिंग है इस प्रकार अभ्यास भी तात्पर्य ग्राहक का लिंग तात्पर्य ग्राह का लिंग है उपक्रमोपसंगारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय तो जैसे उपपत्ति उपपत्ति अर्था तर्क तो युक्ति इससे तात्पर्य निश्चय होता है इसी प्रकार अभ्यास से भी तात्पर्य निश्चय होता है जो चीज बार बार कहा जाता है जानेंगे वो तात्पर्य है उसमें भाष्य में तत्वमसी तृतीय पंक्ति में है तो ये यहाँ ये प्रकरण में छांद का षष्ठ अध्याय में वहाँ नौ बार ये अभ्यास किया गया इसलिए अद्वैत में तात्पर्य है आगे टीका में भेद भेददृष्टेर भेद अपवादात श्रुतेर अद्वैते प्रतिभाति भेद दृष्टेर प्रतिभाती भेद दृष्टि का निंदा किया गया है तो मृत्यु स मृत्यु मापनोती ये वश्यति इस प्रकार के कहा गया है तो भेद दृष्टि का अपवाद किया गया है तो श्रुतेर्द्वैते तात्पर्य प्रतिभाति श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में है ये पता चलता है क्योंकि भेद का निंदा किया गया यह हो गया तृतीय तात्पर्य ग्राहक प्रमाण तो यह हो गया अर्थवाद अर्थवाद ये निंदा होता है अथवा स्तुति तो यहाँ निंदा परक ये जो श्रुति है ये अर्थवाद ये प्रमाण है कि श्रुति का अद्वैत में तात्पर्य है तात्पर्य प्रतिभाति इत्याह में अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मी ती न वेद पशु र देवाना ऐसे आगे मंत्र है वृदारण्य का, का एक चार दस है अन्यो असौ असो उपास्य वो अन्य है और अन्य अहम उपासक अस्मी मैं भिन्न हूँ इस प्रकार की जो जानता है श्रुति कहती है न वेद वो ठीक जानता नहीं है और पशु रेव स देवान उपास्य भिन्न है मैं उपासक भिन्न हूँ इस प्रकार की बोध जब तक है वो देवताओं का पशु जैसा है इत्यादि भाष्य में आगे गया इत्यादि भी ये सब इसी प्रकार के बहुत सारे प्रमाण है जिसमें श्रुति तात्पर्य अद्वैत को कहती है टीका में आदि आदिशबन अद्वैतवादिनी द्वैत निषेधीनी च पचनांतरा गृह्य भाष्य में जो चतुर्थ पंक्ति में कहा गया इत्यादि ये जो आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं कि अद्वैत का कहने वाले द्वैत का निषेध करने वाले और भी वचनांतराणी ये बृहदारण्य हे एकधेवानुद्रष्टव्यम नेह नाना नास्ति किंचन तो एक धा एक रूप से ही दर्शन करना चाहिए यह ब्राह्मणी नाना नास्ति कोई भेद नहीं है तो ये भेद का निषेध किया गया और एकत्व तो का कथन किया जाता है और एकत्व तो का कथन बहुत है सर्वाणि भूतानि इस ईशावास में तो दो मंत्र है यु सर्वाणी भूतानी आत्मने वश्यतिभूतेषु चात्मा तीजुगुपते आगे फिर उसी का आगे मंत्र है यन सर्वाणी भूतानी आत्मीवा भूतबीजान मो, तो मोह क शो कैकपश्यत विषय और ये हरिय मुंडकमें यस्म दौ पृथिवीचातरिक्षम मन मन मोतम सर्व्राण्श सह इस प्रकार की कहा गया तमेवेक आत्मा जानथ आत्मा अन्यावाचो विमुंच थमृत से यश से तो ये आत्मा ही एक है उसी को ही जानिए अन्यावाचो विमुंच बाकी सब वार्तालाप छोड़ दीजिए केवल आत्मतत्व तो तो का ही विचार करना है इस प्रकार के आत्मतत्व एक है उसका उसको कहने वाले अद्वैतवादीश्रुति भी है और अद्वैत का निषेध करने वाले ऐसे बहुत श्रुति है भचनांतरानी एक तो अन्यो अन्यो ये एकत्वमेव गृह्यक इति पूर्वेण संबंधः ये जो भाष्य में तृतीयपंक्ति तत्व अनो असौ अन्ो अहमस्थ न स वेद इत्यादि ये इत्यादि भी का पूर्व में है ऊपर में ठीक ऊपर में है एकमे प्रतिपिपादय शित इत्यादि एकत्वमेव एकमे इस, इस प्रकार की संबंध करना है टीकाकार कहते हैं एकत्व में एक, एकत्वमे उसका पूर्व में ले लेंगे इत्यादि भी इत्यादि भी एकमे पूर्वेण संबंध है इत्यादि भी का पूर्ववाक्य के साथ संबंध है एकुतेस्तात्पर्य सिद्धे तृतीय पा तृतीय पादवन फलित श्रुति का तात्पर्य एक तो है ये सिद्ध होने पर एकुतेस्तात्पर्य सिद्धे सति सप्तमी है सिद्धे सती तृतीय पाद अवस्टम्भन अवस्टम्भ आश्रयणे आश्रय आश्रय नृतीय पाद को आश्रय करके फलितम आह अर्थात तृतीय पाद के आधार पर क्या फल हुआ उसको कहते हैं तृतीय कथा तन् कहतेम भविष्य वो तो गौण है जहाँ द्वैत का कथन हुआ है वह सब गौण है आगे एकत्व तो का कथन होगा इसलिए कर्मकांड में द्वैत कहा गया भाष्य में अत उपनिषद सुत्व श्रुत्या प्रतिपादयशि भविष्य भावीनी आगे पाठ संशोधन करना है एकत्व एकत्व तो एक तो लिखना है एकत्व तो वृत्ति आश्रि लोके भेददृष्टुवाद गौण है इति अभिप्राय अतः अतः का अर्थ जो टीका में कह दिए वृक वृत्ति हाँ तो खाली लिखना है क्यों तो एक, तो तो, एक तो रहेगा ना अभी एक तो है ना आगे और त्व तो लिखना है एक क्यों भाभी एक खाली तो ही लिखना है अतः अत्व, अतः का अर्थ टीका में जो कहा गया श्रुति का तात्पर्य एकत्व तो है ऐसा सिद्ध होने पर अस्मत हेतु तो। उपनिषद एकुत्या भविष्यति इति श्रुति के द्वारा उपनिषद में एकत्व तो ही प्रतिपादय प्रतिपादय भविष्यति इति भाविनी एकत्व तो वृत्ति आश्रित आगे श्रुतियों के उपनिषद कांड के द्वारा एकत्व तो प्रतिपिपा प्रतिपादन किया जाएगा ऐसे एकत्व तो वृत्ति को आश्रय करके अभी लोक में जो भेद दृष्टि सामान्य रूप से सबको हो रहा है श्रुति इसका अनुवाद करती है आगे कहेगी श्रुति एकत्व तो गण इसलिए अनुवाद गौण एव इति अभिप्राय अनुवाद गौण गौणों के ऊपर पांच नंबर टिप्पणी अच्छा यहाँ दो नंबर टिप्पणी में भविष्य वृत्तीय तीय आगे और तीय लिखना है भविष्य वृत्तीय है तय के आगे और तीय लिखना है एक नंबर एक दो नंबर टिप्पणी में नीचे दो नंबर टिप्पणी नीचे भविष्य वृत्तीय आगे त्य लिखना है और लिखना है त्य अर्थात इति वृत्तियाम आह भविष्य वृत्तिया आगे इति आगे अस्को चयी हो जाएगा तो त्य त्य त्य छूट गया अच्छा पाँच नंबर टिप्पणी देखिए गौण है सत्या अरुंधती पर परस् परस्ता प्रदर्शिता भविष्य की भावीन वृत्तिमाश्रित पुरस्तात् मिथ्या अरुंधती प्रदर्शनम यथा गौणमे तद्वत्ति भाव अरुंधति को देखना चाहिए जब अरुंधति और नहीं दिखेगा और छः महीना है आपका ये निश्चय होता है तो इसलिए अरुंधति को बीच बीच में देखना है तो पहले बार जिस दिन वो वाक्य सुनेगा कि अरुंधति को देखना है तो सोचेगा कि मैं भी अरुन्धती को देखो एक बार तो कहेगा अरुंधति दिखाने के लिए पहले दिखे देखो वृक्ष देखो तो वो कहेगा ये वृक्ष अरुन्धती है कहेगा ना ना उसका ऊपर में देखो वो बड़ा सफेद तारा दिख रहा है तो वो अरुंधति कहे वो ध्रुव तारा है तो उसके पास में देखो एक, एक प्रश्न चिन्ह दिखता है वो अरुन्धती कहेगा ना वो नहीं उसका ष्ठ गिनो तो गिन लेगा तो पुलह पुलस्तु पुलह पुलस्तु क्रतु क्रतु पुलह पहले क्रतु क्रतु पुलह पुलस्तु अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीची क्रतु पुलह पुलस्तु अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीची सात होते हैं तो इस प्रकार के गिनाएगा तो देखो ये ष्ठ जो आ गया तो वो अरुंधति कहते नहीं वो वशिष्ठ है वशिष्ठ का पास में एक छोटा तो वो तो कभी कभी तो चश्मा का पावर थोड़ा बदल जाने से नि दिखेगा नहीं खाली आप तो धुरके पाते तो वो जैसे वो दिखाने के लिए अरुंधति कहते हैं वो न न वो, वो प्रश्न चिन्ह में गिनना है उसका जो सष्ट है, है अंतिम का ऊपर अंतिम का ऊपर जो है वो ष्ट वशिष्ठ है उसके पास में वो अरुन्धती है उसके वशिष्ठ सप्तम मरिची ष्ठ के पास में एक छोटा वो उसका साइड में दिखेगा तो मरिची तो उसका नीचे हो जाएगा प्रश्न चिन्ह में नीचे तो सीधा हो जाएगा वो उसके पास में दिखेगा अरुन्धति तो ये सत्या अरुंधति परस्तात प्रदर्शिता आगे दिखाई जाएगी इसलिए भविष्यती थी भाविनी वृत्तिमाश्रित उसको लेकर के पुरस्तात मिथ्या अरुंधति प्रदर्शनम शुरू से कहेगा ओ देखो वृक्ष तो तो ये सब मिथ्या अरुंधति यथा गौणम एव ये वृक्ष दिखाना ध्रुवतारा दिखाना वशिष्ठ दिखाना है ये सब मिथ्या है मिथ्या अरुन्धती इसको दिखाना है इसे गौण प्रदर्शन जैसा है इसको कहते हैं कि स्थूला अरुंधति न्याय अरुंधति पहले स्थूला दिखाएंगे अरुंधति बहुत छोटा है पहले स्थूल और ध्रुव तारा को दिखाएंगे बहुत बड़ा है अच्छा आगे टीका में श्लोक से साध्याहारम व्याख्यानांतरम आह अभी श्लोक का एक प्रकार की व्याख्यान कर दिए उत्पत्ति है प्राक का अर्थ हो गया ज्ञानोत्पत्ति है प्राक कर्मकांड के द्वारा द्वैत जो कहा जाता है वो आगे ज्ञानकांड के द्वारा एक तो कथन होगा इसलिए कहा जाता है ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ अभी दूसरा प्रकार की व्याख्यान श्लोक से असाध्याहार अध्याहार करके शब्द का अध्याहार करके श्लोकों का व्याख्यान करेंगे अभी तो जैसे है ऐसे व्याख्यान कर दिए अध्याहार करके श्लोकों का व्याख्यान करेंगे कौन सा पद कहते हैं एकत्व तो मिति पदम अध्याहित्य ठीक है मैं कह दिया तो एकत्व तो पद का अध्याहार करके वास्कार अभी श्लोकों का व्याख्यान करेंगे प्रथम व्याख्यान में था कि ज्ञानोत्पत्ति है प्राक तो कर्मकांड के द्वारा द्वैत तो कथन होता है भावी निवृत्तिया अद्वैत तो कथन करने के लिए इस प्रकार के प्रथम वाक्यन व्याख्यान हुआ द्वितीय व्याख्यान में कहेंगे कि सृष्टि उत्पत्ति कहने वाले वाक्य से पहले अद्वैत तो वाक्य आया है क्योंकि तत्व प्रकरण में पहले आया सदैव सौम्य इदम् अग्र आसित एकमेव ये पहले एकत्व का कथन हो गया उसके बाद आया स तद्यतः तत्तेजो असृजत फिर आगे तत्जो आप अप्रृज असृजत इस प्रकार की सब आएगा सृष्टि कथन होने से पहले ऐक्य का कथन हुआ है इस प्रकार की यहाँ ज्ञान उत्पत्ति होने से पहले द्वैत तो का कथन हुआ है इस प्रकार के अलग प्रकार के दो व्याख्यान होगा सृष्टि वाक्य से पहले ऐक्य वाक्य में एकत्व तो कथन किया गया ये द्वितीय व्याख्यान के अनुसार तो एकत्व तो कथन आरंभ हुआ और अंतिम में भी आएगा स आत्मा तत्वमसी तो श्वेत के तो इस प्रकार की एकत्व तो कथन होगा तो एकत्व तो कथन होने के समय में बीच में जब द्वैत का कथन हुआ वो कहते हैं कि वो भावी प्रत्या अंतिम में फिर एकत्व तो कथन होगा इसलिए बीच में ये सृष्टि वाक्य कहा गया इस प्रकार की द्वितीय प्रकार की व्याख्यान इसको देते हैं भाष्य में कहते हैं अथवा तद्यत तत्तेजो असृजत इत्यादि उत्पत्ते एकमे अद्वितीय एक, एक प्रकृतितम तदयत तो ये सृष्टिवाक्य हो गया तद तो तेज हो असृजत ये सृष्टिस्थूल रूप से आ गया ऐक्ष्यतः सूक्ष्म असृजतः स्थूल रूप आ गया स्थूल अर्थात ये अपीकृत है अतिवृत कृत है किंतु पहले तद्यतः केवल विचार आ गया ये पदार्थ रूप आ गया बाहर में प्राक उससे पहले एकमेव अद्वितीय ये प्रथम मंत्र में कहा गया सदैव सोमे इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीय इति इतिक प्रकृतितम् श्लोक में जो प्राग दिया था था था है प्राग सृष्टे वाक्या तदव्यगे वही जो एकत्व कथन होगा तत्सत स आत्मा तत इति तत्वसी भविष्यति इति आगे फिर कथन होगा एकत्व का भविष्यति इति भविष्यत् भविष्य वृत्तिमेक्ष उस भविष्यत वृत्ति को अपेक्षा करके मन में रख करके यह यीवात्म पृथक यचिद वाक्य गम्यम तद् गौण जो जीव और आत्मा ये पृथक है वहाँ कहा गया त त ना, वो तैत्य है तत्सृष्ट तदेवा नु प्रवेश वहाँ छांदोग्य में है अनेन जीवन नाम रूप अनेन अन जीवन आत्मनाश्य नाम नाम व्याकवाणी अनैन जीवन आत्मनश्य नाम इस प्रकार के अनैन जीवन आत्मनिश्य अवेश जीव और परमात्मा भिन्न हुआ हो जो कथन हुआ यह यीवात्म पृथ्वी यचिद्वाक्य गम्य गौण पूर्व उत्तर दोनों में कहा गया एकत्व तो, बीच में जो सृष्टि वाक्य कहा गया और उसके साथ जो जीव और आत्मा ये भेद कहा गया वो तो गौणम यथा ओदनम पचति इति तद्वत अभी तो तंडुल पचती किंतु शब्द व्यवहार करता है ओदनम पचति ओदनम भात तो अभी तो चावल को पका रहा है किंतु कह रहे हैं भात पका रहे हैं भात अभी कहाँ हो गया है नहीं बना है टीका में अच्छा पूरा हुआ है। इत्यादि की के जो अंतिम भक्ति में है ना सृजत इत्यादि उत्पत्त है ये पूछते है नोजत तो तो तो आगे उत्पत्ति है उत्पत्त है अर्थात तो सृष्टि है उत्पत्ति है सृष्टि है प्राक सृष्टि को कथन करने वाले जो वाक्य है उससे पहले उत्पत्ति है अर्थात तो उत्पत्ति अभिधायक वाक्या तो प्राप्त अथवा सृष्टि को कहने वाले वाक्य से पहले संदिग्ध उपनिषद में सृष्टि को कहने वाले ये वाक्य हो गया तद ऐसत तेज वो असृजतः ये सृष्टि को कहने वाले वाक्य ये वाक्य पहले से आया है एक ना, ना, ना, ये वाक्य उत्पत्ति विषय है उत्पत्ति विषय का वाक्य को, को उत्पत्ति कह दिया गया यहाँ उत्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति विषय का वाक्य उत्पत्ति विषय का वाक्य से पहले अद्वितीय वाक्य है यहाँ उत्पत्ति वाक्य का उत्पत्ति ये नहीं है सृष्टि का उत्पत्ति ये भी नहीं है सृष्टि का उत्पत्ति मतलब सृष्टि ही उत्पत्ति है उत्पत्ति को कहने वाले जो वाक्य उसको उत्पत्ति शब्द से कहा गया क्योंकि तत्जो तो ये असुजत इत्यादि उत्पत्ति है ये वाक्य का कोई श्रुति वाक्य का उत्पत्ति नहीं हो रहा है ये वाक्य उत्पत्ति का कथन कर रहा है तो वो वाक्य से पहले और वाक्य आया है जा, जा, इसका अन्य कथन भी हो सकता है कि उत्पत्ति हे प्राग सदैव इदम सदैव इदम अग्र आसित अग्र कहने से हे प्राग उसका ये अर्थ भी होगा उत्पत्ति हे प्राग सदैव आसित तो वो सद जो है वो एकम वो द्वितीय ये भी हो सकता है उत्पत्ति हे प्राग श्लोक में प्रथम व्याख्यान में था ज्ञान ज्ञानोत्पत्ति हे प्राग यह हो गया कि जगत उत्पत्ति है प्राप्त इस प्रकार की भी हो जाएगी दोनों प्रकार की व्याख्यान हो सकता है अध्यय किया गया एक प्रकृति तम इतने अंश तो अध्ययन किया गया तो उत्पत्त है प्राग अर्थात तो जगत उत्पत्त है प्राग भी हो जाएगा हाँ ठीक है ये उत्पत्ति है जगत उत्पत्ति ये लेंगे, ले लेंगे। यहाँ अर्थ का विचार है वाक्य का इतना महत्व तो नहीं है तो जगत उत्पत्ति होने से पहले एकत्र तो था ये कहा गया ये श्लोक उच्चारण करेंगे दारा से हाँ वो तो वाक्यों को लेकर के कहते हैं जो हम पहले कहता था तो उस प्रकार की भी लिया जा सकता है ये भी दोनों प्रकार के अर्थ घटेगा मतलब मूल में जो वाक्य है इत्यादि उत्पत्ति है अर्थात तो उत्पत्ति कथन करने वाले वाक्य उससे पहले अद्वैत कथन करने वाले वाक्य है तो वो जो कहता है वो भविष्यत वृत्तिया अर्थात यहाँ शब्द को लेकर के और क्या जाएगा और अगर उत्पत्ति शब्द से जगत उत्पत्ति लेंगे तो अर्थ को लेकर के दोनों तो पैसे घटेगा किन्तु तो मुख्य है कि हम लोग वही विचार कर रहे थे कि वाक्य उत्पत्ति है तो उत्पत्ति विषय वाक्यात प्राग इस प्रकार के मुख्य अर्थ अच्छा आगे टीका में सृष्टियादिश्रुतिशु शुरु शक्ति शब्द शक्ति बसाद आदि भेद दृष्टि अद्वैत अनुपत्तिर आशंक्य पूर्व पक्ष कह रहा है आदि श्रुति ये श्रुति है श्रुति का श्रुति जो होता है वो अर्थात तो मिथ्या नहीं होती है इसलिए शब्द शक्ति बसात श्रुति का शब्द है शब्द में शक्ति है और शब्द शक्ति से श्रुति सृष्टि को कहती है शब्द शक्ति बसात एव सृष्टि आदि भेद दृष्टि सृष्टि आदि न नव टिप्पणी सृष्टव्य आकाशादि नाम परस्पर भेद दर्शनात् सृष्टि वाक्य कहती है श्रुति में कि यह सृष्टि होती है आकाश आदि ये सब सृष्टि होते हैं तो अभी कहते हैं सृष्टि आदि भेद दृष्टि ये सृष्टि आदि भेद दृष्टि ये वास्तव होगा क्योंकि श्रुति कहती है तो होने से अद्वैत अनुपतिर ये आशंक्य आह अर्थात अभी सृष्टि सत्य होने से अद्वैत संभव नहीं है ये शंका ला रहा है पूर्व पक्ष सृष्टि क्यों सत्य है क्योंकि स्वयं श्रुति ही कहती है इसलिए सत्य होगा ये आशंका आह मृलो मृलोहिस्फुलिंगा सृष्टिया चोदित्य उपाय सोवतारायेद कथन <गधी> <गधी> ृ मृलोहिस्फुलिंगादा सृष्टिचोदिता या चृलोह विस्फुलिंगा गाद याच अन्यथा चोदृषिचोदिता चुदि, सा उपायताय कथन भेदना मृल्लोहिस्फुलिंगा द्वारा याच या चलन से उदिता उदिता बदध तो उत्ता कथिता तो मृल लोह विस्फुलिंग ये सब के द्वारा जो अनेक प्रकार से सृष्टि कही गई है वो तो उपाय अवतारा उपा उपाय का अवतरण करवाने के लिए अर्थात अवतार कहते हैं सीढ़ी को सीढ़ी क्यों देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि ये जो नाना प्रकार की सृष्टि कथन हुआ है वो तो ऊपर चढ़ने के लिए उपाय है अवतारा उपाय कथंचन भेद नास्ती कहीं कोई भेद नहीं है सृष्टि नाना प्रकार के कहा जाते हैं ये छांदोग्य में आता है यथा सौम्य एक मृतपिंडेन सर्व रिज्ञात सियाद बाचारम्भम विकारो नामधेयम इस प्रकार के कहा गया वहाँ पहले मृत कह करके के आगे यथा सौम्य एक लोहमणिना लोहोमणि कहते हैं सुवर्णम आगे सब समान है सर्वम सुवर्णम विज्ञातम सियात वाचारम्भम विकारो नाम आगे वहाँ और भी एक, एक कहते हैं नखवृंतन है नखिंतन अर्थात जो आजकल का नेल कटर नाखून काटने वाला वो लोहा से बनता है एक अगर लोहा को जान लेगा लोहा का सकल कार्य को जान लेगा क्यों जितने सारे विकारो होते हैं कार्य होते हैं वो वाचारम्भ वाणी का आरंभ करने का आलंबन मात्र है एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है वही मिट्टी को एक आकृति दे दिए तो घटो एक शब्द प्रयोग हो गया तो घटो शब्द प्रयोग होने के लिए आलंबन हो गया वो कंबुकमान पदार्थ तो ये जो कार्य होता है ये अन्य शब्द व्यवहार करने का केवल आलंबन मात्र है बाकी इसका कोई कार्य नहीं ये कहा गया छांदोग में और विस्फुलिंग ये मुंडक में आया ये द्वितीय मुंडक का प्रथम मंत्र है तदात तो सत्य सुदीपता पावका विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभव तथा सौम्य अक्षरात् विविध तथाक्षरा विविधा सौम्य तथा भाव प्रजाते त्रवा अपनी इस प्रकार के कहा गया ये द्वितीय मुंडक का प्रथम मंत्र है दो एक विस्फुलिंग जो चिंगारी कहते हैं जो अग्नि से जो निकलते हैं तो जैसे अग्नि से जो चिंगारी निकलते हैं वो सब अग्नि का जो स्वभाव है उसका वही स्वभाव है प्रकाश है उष्ण स्वभाव वाले हैं इसी प्रकार की तथा सौम्य अक्षरा विविधा प्रजा इसी प्रकार की अक्षर से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न होते हैं ये सब सृष्टि अन्यत्र तय तेरे में अलग प्रकार की सृष्टि बृहदारण्य के में अलग प्रकार की सृष्टि छांदों के में अलग मुंडक में अलग ये सर्वत्र अलग अलग, अलग प्रकार की सृष्टि कहा गया है तो कहते हैं वो सब उपाय अवताराय अलग अलग देते हैं कि उपाय तो एक ही पदार्थ में बनेगा कहते हैं न वही पनीर और वही चीनी से कितने प्रकार की मिठाई बन सकता है किंतु किसको ये अच्छा लगेगा किसको वो अच्छा लगेगा तो क्यों कहते हैं रुचि नाम वैचित्र्या रिजु कुटिल नाना पथ जुसाम ये महिमा में हम लोग प्रतिदिन गाते हैं रुचि नाम वैचित्र्या ये जो मनुष्याणाम रुचि नाम वैचित्र्या इसलिए रिजु कुटिल नाना पथ जुसाम मनुष्याणम रिजु सरल उपाय कुटिल नाना उपाय थोड़ा भटक भटक है थोड़ा दिन तो इधर चलेंगे पहले अभी थोड़ा सा परिक्रमा कर लेंगे सब ज्यादा देख लेना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है ज्ञान होना चाहिए कहते हैं ऐसे हो कुटिल पथ तो रिजु कुटिलो नाना पथ जुसाम ऋणाम तो वहाँ कहते हैं तुम एक असी अयनम आप ही एकमात्र अयनम अयनम गम्यम कैसे वहाँ उदाहरण देते हैं पयसाम अर्णव इव अर्णव समुद्र पय जल सारे जल का अंतिम स्थान हो गया समुद्र इसी प्रकार की सभी मनुष्य तो अंतिम में परमात्मा के पास ही जाएंगे कोई सरल उपाय से जा रहे हैं वेदांत तो सुनेगा जल्दी हो जाएगा कोई थोड़ा घूमना फिरना होना है तो इसी प्रकार की कहते हैं उपाय है शोभता राय ये सब उपाय अलग अलग उपाय मनुष्य के रुचि के अनुसार भेद कथन च नास्ती कहीं भी कोई भेद नहीं है टीका में उत्पत्तियादि श्रुति नाम स्वार्थनिष्ठत्व उपेत्य व्यावर्त्यम चोध्यम उत्थापयती उत्पत्तियादि श्रुति संका। ये स्वार्थनिष्ठ है ऐसे पूर्वपक्ष कहेगा इति व्यावर्तियम चौद्यम चौद्यम शंका ये शंका का निराकरण करना है क्या शंका उत्पत्ति आदि श्रुति स्वार्थनिष्ठ है स्वार्थनिष्ठ अर्थात उत्पत्ति आदि श्रुति जो चीज को कहती है वो ठीक है ऐसे शंका है ये शंका अभी व्यावर्त इसका निराकरण करना है इसको पहले दिखाते हैं भाष्य में ननु ये प्रकरण का प्रथम श्लोक आया था उपासना श्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणी वर्तते प्रागुत्पत्ते रजंग सर्व तेनाश कृपणः स्मृतः इस प्रकार का आ गया उपासना को आश्रय करके ये जो जीव है अभी सोचता है कि मैं तो अभी जन्म हो गया है ये जगत भी उत्पत्ति हुआ है ब्रह्म से मैं अभी इसमें हूँ और प्राग उत्पत्तिर सर्वम अजम उत्पत्ति होने से पहले शब्द तो एक था इस प्रकार की उसका बुद्धि है अभी उत्पत्ति हो गया तो सब नाना हो गया तो ये कृपण है अभी वो बात पूर्व पक्षी कह रहा है ननु यद उत्पत्ति है प्राग अजम सर्वम एकम एव अद्वितियम उत्पत्ति होने से पहले तो सब अजम था एक था और द्वितीय था तथापि तो उत्पत्ते ऊर्धम जातम इदम सर्वम जीवाश्च भिन्ना इति उत्पत्तर ऊर्धम जब उत्पत्ति हो गया अभी तो इदम जातम सर्वम ये जो सब हो गया घटापटर नदी पर्वत और जीवाश्चर्य ये सब भिन्न हो गए ऐसे मानता है पूर्व पक्षी सृष्टि हो गया तो सब वास्तव है जैसे नयायिक लोग मानते हैं सब भिन्न है ऐसे मानने पर सिद्धांत कहता है कि मयबम इस प्रकार नहीं है उत्पत्ति हो गया तो सब वास्तव भिन्न हो गया ऐसा नहीं है पूर्व पक्ष कहेगा तो फिर ये श्रुति क्या कहती है सृष्टि को क्यों कहती है सिद्धांत कहता हैं अन्य अर्थत्व उत्पत्ति श्रुति नम उत्पत्ति श्रुति अन्यार्थक है ये सृष्टि में तात्पर्य कहने के लिए उत्पत्ति श्रुति नहीं है सात नंबर अन्य अर्थत्व निषेध्य समर्पकतया अद्वैत श्रुति शेषत्वात्थ अद्वैत श्रुति एक पद है निषेध्य समर्पकतया अद्वैत श्रुति शेषत्वाद ये जो निषेध्य जो अद्वैत श्रुति आएंगे कहेंगे नेह नानास्ति किंचन तो नाना वो तो उसको निषेध करके कहेंगे ये नाना नहीं है सर्पम अगर रज्जु में दिखेगा तब तो कहेंगे सर्पो नास्ती रजूरियम अगर वहाँ सर्प ही नहीं दिखेगा तो फिर किसका बाध करेंगे आप वाक्य कहते हैं कि सर्पो नास्ती रजूरियम और वहाँ जाकर के देखें पूरा स्पष्ट रज्जु ही दिख रहा है कहेंगे ये क्यों कहा सर्पो नास्ति तो तो कहना चाहिए रजुरी यम ये सर्पो नास्ति क्यों कहा ये वाक्य व्यर्थ है तो इसी प्रकार की श्रुति कहती है कि यह ब्रह्मणी नाना नास्ती और आप जन्म से आपको ब्रह्म ज्ञान है तो आप कहेंगे कि ये श्रुति क्यों कहती है ये ब्राह्मणी नाना नास्ति, ब्रह्म में तो नाना है ही नहीं ये तो व्यर्थ वाक्य है तो इसलिए कहते हैं कि जो निषेध किया जाता है जिसका निषेध होता है उसको कहते हैं निषेध्य ये निषेध्य को निषेध्य वहाँ पता चलना चाहिए सर्प दिखता है तो कहेंगे ये सर्प नहीं है रज्जु है इसी प्रकार की द्वैत तो दिखता है उसको कहेंगे ये द्वैत तो नहीं है वास्तविक अद्वैत है तो ये सृष्टि का ये वाक्य जो है नाना तो कहने वाला ये सब वही निषेध्य का समर्पक निषेध्य को बताने वाले द्वैत को कहने वाले जिसका निषेध आगे श्रुति करेगी इसको कहते हैं निषेध्य का समर्पक है अद्वैत सृष्टि वाक्य होकर के अद्वैत श्रुति का शेष अंग उसका तात्पर्य भाष्य में अन्यर्थवाद उत्पत्ति श्रुति नाम ये हुआ आगे टीका में तासा स्वार्थनिष्ठत्व अभावात्रवकाशम चोध्यम ये परिहत <coughs> सिद्धांत कहता है कि ताम तासा अर्थात उत्पत्तिश्रुति स्वार्थनिष्ठत्व अभाव उनमें स्वार्थनिष्ठत्व तो नहीं है उत्पत्तिश्रुति स्वार्थ को नहीं कहते हैं होने से निरवकाशम चौध्यम चौद्यम शंका आप जो शंका दिखा रहे हैं वो निरवकाश उसका कोई स्थान ही नहीं है वो शंका कोई अर्थात नहीं है परिहरति मीव भाष्य में क्वितीय अंतिम पंक्ति में मम आगे टीका में पिहृतवाच नैदम चोद्यम सवकाश में इत्याह सिद्धांत कहता है कि ये शंका पहले से निराकरण हो गया था तो ये दसम श्लोक में दसम श्लोक आया गया था संघाता स्वप्नवत सर्वे आत्म माया विसर्जिता इस प्रकार के दसम श्लोक में आया था आत्मनः माया इति आत्ममाया अविद्या तेन विसर्जिता सृष्टा आत्ममाया के द्वारा ये सब संघात ये सब विसर्जित बनाए गए जैसे में स्वप्न में जैसे नाना शरीर देखते हैं ये सब का निराकरण पहले हो गया था फिर आप दोबारा पूछते हैं तो सिद्धांत कह रहा है टीका में परिहतवाच ये में एक पृष्ठ में आया था वन तो वहाँ परिहृतवाच नेदम चौद्यम सवकाशम ये शंका का कोई अवकाश ही नहीं है चौद्यमर्थ शंका ये शंका का कोई अवकाश ही नहीं है तो ये दसमकारिका था वहाँ दशमकारिका में ये विचार आया था भाष्य में पूर्वमपी परिहृत एवं अयम दोषः ये दोष पहले से ही परिहार हो गया था कहाँ स्वयं भाष्यकार कहते हैं स्वप्नवत आत्म मया संघाता घटाकाश उत्पत्ति भेदाधिपत जीवा नाम उत्पत्ति भेदादि रिति तद तो आत्म माया विसर्जिता है संघाता श्लोक इस प्रकार था संघाता स्वप्नवत सर्वे आत्म माया विसर्जिता भगवान उसका थोड़ा पद आगे पीछे करके कहते हैं ये दशमकारी का है तीन दस त तो संघाता ये सब घटाकाश उत्पत्ति भेदाधिपत जैसे घटाकाश उत्पन्न हो गया बहुत सारे घटक फुला बना दिया बहुत सारे घटाकाश को दिखने लगे जैसे है उसी प्रकार की जीवा नाम उत्पत्ति भेदा शरीर सब उत्पन्न हो गए तो हम कहते हैं सब जीव उत्पन्न हो गए, नाना जीव आ गए इस प्रकार के सब टीका में पूर्व पक्ष कहता है यदि प्रकृत उत्पत्ति आदि श्रुतिभ्य सकाशात उपक्रम उपसंगार ईकृप्यम तात्पर्यिंगम आकृष्य उद्भाव्य मृषा सृष्टिया पद है मृषा सृष्टिया स्वाथ परिहृत तरी पुनरुपन्यासो वृथा सियात इति आशंक है सिद्धांत कह दिया कि आप जो शंका दिखा रहे हैं हम पूर्व में उसका निराकरण कर दिए पूर्व पक्ष कहेगा कहता है कि अगर पूर्व में निराकरण हो गया आप फिर ये श्लोक क्यों कहते हैं अभी मृलोह विस्फुलिंगाद्याय जो सृष्टि हुआ ये तो निराकरण हो गया फिर क्यों कहते हैं पूर्व पक्ष शंका दिखा रहा है दश्रम टिप्पणी ये न जाता जीवंती जो ये सब उत्पत्ति आदि है पार्श्व में अंतिम पंक्ति टीका यदि प्रकृत उत्पत्ति से श्रुति सकाशात श्रुति से उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूप्यं उपक्रम उपसंहार एक होकर के तात्पर्य लिंगम एक उपक्रम उपसंहार एक रूप होगा तो तात्पर्य है ऐसा निश्चय होता है तात्पर्यिंगम आकृष्य आकृष्य अर्थात उद्भाव्य उद्भावन करके मृषा सृष्टियादीश्रुते स्वाथपरत्व परिहृत जो मृषा मृषा अर्थ मिथ्या मिथ्या जो सृष्टि इसको कहने वाली जो श्रुति है वो स्वार्थपरक नहीं है अर्थात तो उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है स्वार्थपरत्व परिहृतम उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है इसका परिहार कर दिया गया था तरी पुनरउपन्यास अस्मिन श्लोक है ये श्लोक में फिर आप सृष्टि का कथन करके कहते हैं कि ये सब मृषा है तो ये वृथाश्या ये फिर पुनरुक्ति हो गया तो इसका उत्तर ये भाष्य में देते हैं इतएव इतएव उत्पत् उत्पत्तिश्रुतिभ्य आकृष्य यह पुनरुत्पत्तिश्रुतीनापर्य प्रतिपादय शुपन्यास इत वहां क्या कहा गया था कि श्रिष्टी वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ये बात कहा गया था यहां कहा जाता है कि श्रिष्टी वाक्यों का अद्वैत में तात्पर्य है ये नहीं खाना है कह दिया फिर कुछ समय बाद कहा इसको खाना है ये दोनों अलग चीज है एक निषेध किया गया है एक विधान किया जाता है ये दोनों अलग है इतए एव इतएव उत्पत्ति आदि श्रुति भकृष्य अर्थात तो उस उत्पत्ति आदि श्रुति से आकर्षण किया गया कि उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है और यह पुनर श्रुति नाम यह फिर उत्पत्ति श्रुति क्या कहते हैं ऐदम पर प्रतिपादशया ईदम पर ईदम अर्थाई भाव ऐदम इदम् परम यासां इदम परिया यस श्रुतीना त्रुते इदम पर त ईदम्परिया ईदम तो अर्थक्य ऐक्यपरव पिपादशया ये श्रुति सब को कहने वाले हैं पिपादया उपन्यास तो यहाँ फिर कहा जाता है दूसरा कारण के लिए ये ऐक्य बोधन कराते हैं कहने के लिए वहाँ कहा गया द्वैत तो बोधन नहीं कराते हैं दोनों अलग चीज है यह अच्छा तो दोनों का अर्थ तो से एक आता है किंतु श्रुति अर्थ से ऐसा छोड़ नहीं देगा आप अनर्थ कर सकते हैं इसलिए कहेगा इसको नहीं खाना है इसको नहीं खाना तो और किसी को खा लेना है आगे फिर कहेंगे इसको खाना है आप दोनों पर्वों से बंधुए अर्थात जो कहेगी श्रुति उसी में चलना है किसी प्रकार की और अर्थात विकल्प का वहाँ अवकाश ही नहीं देती है श्रुति ठीक है आज यहाँ तक ओ पूर्ण पूर्ण मृद पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण मूर्ण शाम yeah.